आज 24 नवंबर 2016 गुरुवार का दिवस है और हरिहर त्रिकाश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम पिछले करीब एक वर्ष से विज्ञान भैरव पर अध्ययन कर रहे हैं और उसके करीब करीब अंतिम चरण में हैं विज्ञान भैरव अद्वैत शिव दर्शन का एक उच्च कोटि का ग्रंथ है जिसमें अत्यंत छोटी छोटी धारणाओं के द्वारा छोटे छोटे अभ्यास के द्वारा अपने आत्मबोध को प्राप्त करने की विधियाँ दी गई हैं और ये विधियाँ बेहद वैज्ञानिक हैं बेहद विज्ञान सम्मत हैं और इन्हें अत्यंत विद्वता से क्रमबद्ध किया गया है धारणाएँ तीन भावकों में विभक्त हैं शाक्त पाए शाक्तोपाय पाए आणु पाए वो है जो एकदम निचले स्तर का है जहाँ पर व्यक्ति आरंभिक रूप से आध्यात्मिक की तरफ जब मुड़ना चाहता है तो उसे इंक्लूड करने के लिए उसे अपने में समाने के लिए उसे आध्यात्मिक और आकर्षित करने के लिए जो धारणाएं होती हैं वो आणुओं पाई कहलाती हैं जो कम क्षमता वाले योग्यों के लिए है कम क्षमता वाले बाध्यताओं के लिए इसके बाद जो है शांत तो उपाय है जो उससे उच्चतर क्षमता के लिए है और शाम्भ पाए, सर्वोच्च योग्यता के लिए और एक और होता है जिसको अनुपाय बोलते हैं चौथा जहाँ पर कि कुछ करना जरूरी कुछ भी नहीं है क्योंकि आपका जो जीवन है एक अंतिम छलांग लगाने के लिए हुआ है मैंने अपने पूर्वजन्मों में आप वो सब कुछ कर चुके हो जो आत्मबोध के लिए आवश्यक था लेकिन शायद कोई एक अंतिम कदम बाकी था जिसके लिए आप फिर से उस धरती पर आए आध्यात्म का जैसे हम अपने समाज में परिचय देखते हैं तो छोटा सा बच्चा रहता है उसको हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च इत्यादि का परिचय करवाते हैं उसे पूरा त्यौहार उपवास साधना कठिन परिस्थितियों को सहन करना उपवास भोग को सहन करना इन सबका परिचय देते हैं ये सब कुछ आढ़ के अंतर्गत आता है आणव उपाय के अगले स्तर होता है जहाँ पर कि हम मंदिर पूजा व्रत त्यौहार और इनको विशिष्ट तौर तरीके से मनाना और उसके नियम कानूनों का पालन करना ये सब कुछ विधि निषेध के अंतर्गत होता है यानी क्या करना क्या ना करना वो दोनों चीज़ें स्पेसिफाई होती हैं कि ये ना करें यह करें इस तरह से जब योग्यता आगे बढ़ती है तो फिर स्वाध्याय सत्संग मनन चिंतन माला जप इत्यादि इस प्रकार की जो होती है जो हमारी अब हम बाहरी साधनों को समेट के अपने तक ले आते हैं जब वो साधन हमारे अपने करीब आ जाते हैं मंदिर तीर्थ नदियाँ ये सब चीज़ दूर दूर की हैं लेकिन अब हम धीरे से समेट के आ जाते हैं हम स्वाध्याय सत्संग इन पर निर्भर होने लगते हैं और ये निर्भरता भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है उसके बाद हम अपने भीतर उतरते हैं और स्वयं की चेतना को खोजते हैं ये वो स्तर आ जाता है जिसको हम शाक्त पाए ये ना अब तक हम अपने बाहर दूसरे समेट के पास पास आके अपने शरीर शरीर पर भी ध्यान करते हैं प्राणायाम करते हैं योग करते हैं कुछ शरीर की साधनाएं करते हैं जिसके द्वारा हम कोशिश करते हैं कि हम वो योग्यता प्राप्त कर लें जिसके द्वारा आत्मबोध प्राप्त किया जा सके तदनंतर फिर जब कुछ और योग्यता बेहतर प्राप्त होती है तो शाक्तोपाय शुरू हो जाता है जहाँ पर कि हमको अपनी स्वयं की चेतना उसको समझना होता है आज भी कुछ धारणा है जिसमें उसी बात पर चर्चा होगी कि हमको अपने स्वयं की चेतना को समझना होता है जैसे किसी को भी इस बात से इनकार नहीं होता कि मैं हूँ हर कोई अपने स्वयं के अस्तित्व के प्रति आश्वस्त होता है हर एक को मालूम है कि मैं हूँ और मेरा अस्तित्व निर्विवाद है इस मय का विश्लेषण जब इंसान करता है अपने अंतर चिंतन में तो उसे धीरे धीर इस बात का एहसास होने लगता है कि मैं अपनी पहचान बुरी तरह से भुला हुआ हूँ और जब हम अपने आप को पहचानते हैं तो उसी क्रिया का नाम प्रत्यभिज्ञा है कि हमको अपने वास्तविक पहचान मिल जाए अध्यात्म आपका आपकी वास्तविक पहचान से आपका वास्तविक परिचय करवाता है क्योंकि अभी जो हमारी एक सामान्य सांसारिक पहचान होती है वो एक तो हमारे शरीर पर निर्भर करती है मैं कहता हूँ मैं साठ साल का हूँ ये हमारी शारीरिक पहचान है मैं डॉक्टर हूं यह मेरी यह पहचान है कि मैं क्या व्यवसाय करता हूं या क्या मेरी शैक्षणिक योग्यताएं मैं धनवान हूं या गरीब हूं यह मेरी आर्थिक पहचान है मैं हिंदुस्तानी हूं यह मेरी भौगोलिक पहचान है तो ऐसी हमने कई पहचानें ओढ़ रखी अपने आसपास और उन सब पहचानों के बीच में हम अपने वास्तविक पहचान भूल जाते हैं तो सारी पहचानों के बीच में हमारी एक वास्तविक पहचान वास्तविक पहचान और दूसरी पहचानों में क्या फर्क है हर वो पहचान जो बदल सके वो वास्तविक पहचान नहीं उम्र बदलती है तो वास्तविक पहचान नहीं आप यहाँ रहते हो कल जगह बदल हो इसलिए आपकी भौगोलिक पहचान भी वास्तविक पहचान नहीं है आपके तो आज धनवान हो कल गरीब हो जाओगे तो फिर ये वास्तविक पहचान नहीं आप बोला मैं सुंदर हूँ कल क्रूफ हो जाऊंगा ये भी मेरी वास्तविक पहचान नहीं इसलिए मेरी वास्तविक पहचान क्या है इसका जब हम अंतर चिंतन करते हैं कि हमारी वास्तविक पहचान वो है जो समय या काल के द्वारा परिवर्तित न हो जो टाइमलेस आइडेंटिटी है जो स्पेसलेस आइडेंटिटी है जो समय के साथ न बदले स्थान के साथ न बदले ऐसी वास्तविक पहचान हम कहें कि मैं तो ये मेरा मन मेरा माइंड ये मैं हूँ ये भी हमारे एक सामान्य भावना है कि मैं अपने आप को अपने मन से पहचानता तो। हूँ लेकिन मेरा मन या माइंड यह स्वयं परिवर्तनशील है और इससे ज्यादा परिवर्तनशील तो शायद शरीर भी नहीं है बड़ी तेजी से बदलता है वो रोज सुबह शाम बदलता रहता है तो ये भी हमारी वास्तविक पहचान नहीं वास्तव में मन वो दर्पण है जिसमें हम अपने आप को देखते हैं कभी भी हम अपने आप को जब देखना चाहते हैं तो हमें कुछ साधन की जरूरत होती है एक साधारण तरह हम अगर आप चेहरा भी देखते हैं तो दर्पण की जरूरत होती है ये हमारे शरीर का साधन है शरीर को देखना चाहते लेकिन जब हम अपनी चेतना को देखना चाहें हमारी कॉन्शियसनेस को देखना चाहते तो उसको हम अपने मन के दर्पण पर देख सकते लेकिन दर्पण जब इतना मलिन हो कि उसमें कुछ भी दिखाई ना दे तो उस समय हमको अपनी वास्तविक पहचान करना मुश्किल हो जाता है जब मन को हम मल करते चले जाते वही क्रियाएं आणवों और शाप्तों में होती है यह मल को अपने मन के आईने से साफ करते चले जाते हैं उस समय हमको वो शुद्ध रूप से हमें अपनी पहचान मन के द्वारा प्राप्त होती है लेकिन मन हमारी वास्तविक पहचान नहीं और मन के अंदर हम जब अपना दर्पण देखते हैं फिर एक गफलत होती है कभी कभी हम अपने आप को बंधन में समझते हैं जैसे कि अगर हम कांच के फ्रेम में चेहरा देखें और हम कहें कि हम तो इस कैद में बंध हैं तो ये हमारी मूर्खता है क्योंकि ये सांसारिक उदाहरण बहुत आसानी से समझ में आ जाता है कि कांच या दर्पण जिसमें हम अपना चेहरा देख रहे हैं उसमें हम अपने आप को कैद माने तो अपने आप को लगता है हास्यास्पद बात है वो वो कैद थोड़ी वो तो आपका प्रतिबिंब है आपका, और यही शिवदर्शन कहता है यही आध्यात्म कहता है कि मन पर तुम्हारा जो प्रतिबिंब है वही तुमको कहता है कि तुम बंधन में संसारिक बंधन में और मोक्ष एक मनोवैज्ञानिक टर्म मोक्ष नाम की कोई चीज इसलिए संभव नहीं है कि बंधन ही अपने आप में मिथ्या है बंधन अपने आप में कोई पारमार्थिक सत्य नहीं है अल्टीमेट ट्रूथ नहीं है इसलिए जब बंधन ही मिथ्या है तो फिर मोक्ष का क्या मायना जब जेल है ही नहीं तो फिर जेल से मुक्ति कैसी इसलिए हम अपने आप का जब अक्ष देखते हैं तो हमको अक्सर हम बंधन में दिखाई देते हैं सीमाओं में बंधे हुए दिखाई देते हैं क्योंकि मन स्वयं माया का क्रिएशन है माया की रचना है और माया जैसा कि हमने पिछली बार भी समझा था कि पांच पट्टियों के द्वारा यानी कला विद्या राग काल तीन पांच सीमांकनों के द्वारा उस असीम को सीमित कर देती कला के द्वारा करने की क्षमता सीमित हो जाती है वह सब कुछ कर सकता हम बहुत कुछ थोड़ा सा कर सकते विद्या के द्वारा जानने की क्षमता सीमित हो जाती वो सब कुछ जानता है हम मात्र वर्तमान क्षण को जानते राग के द्वारा हम हमेशा रागी हो जाते हैं रागी यानी अतृप्त हो जाते हैं और हमेशा तृप्ति की राह में भागते हैं जबकि वो तृप्ति मरिचिका की तरह हमेशा दूर चली जाती है हम जिस तृप्ति को पाते हैं वो तृप्ति हमारे लिए नई अतृप्ति का कारण बन जाती है और सतत हम अतृप्ति की दिशा में भागते चले जाते उस तृप्ति की मरीचिका में ऐसे दौड़ते हैं और उसी में हमारा जीवन समाप्त हो जाता यही माया है चौथा है काल यानी टाइम समय हमारी सीमा है हम समय को अतिक्रांत नहीं कर सकते समय को ट्रांसजेंट नहीं कर सकते समय की सीमा के अंदर हम मजबूरन बांध दिए गए महाकाल समय की सीमा से बाहर है अकाल बोले महाकाल विक्रम या अक्रम कुछ भी नाम लें इनके अपने आप में मीनिंग है अक्रम यानी बिना क्रम के जो ना बहुत भविष्य वर्तमान का जो क्रम है उस क्रम को जो ट्रांजेंट कर सके उसको जो पार कर सके वो अक्रम है और उसी का नाम विक्रम है यानी जो क्रम को भविष्य पहले बहुत बाद में आए उसके लिए जाए क्योंकि उसके लिए क्रम कोई मायना नहीं होता इसलिए वो विक्रम है और ऐसे ही अकाल भी कहा जाता है टाइमलेस या महाकाल कहा जाता है मास्टर ऑफ टाइम इस तरह से हम समय के बंधन में हैं और जो हमारी मूल चेतना है जिसको हम ईश्वर कहते हैं वो समय के बंधन से परे टाइमलेस है क्योंकि जब समय का आविर्भाव हुआ संसार में वो एक क्षण था जिस क्षण से समय शुरू हुआ क्योंकि अंतरिक्ष और समय दोनों एक दूसरे के सापेक्ष ही अपनी अवस्था स्थित रख सकते हैं उनकी कोई विधायक सत्ता एक दूसरे के बिगड़ नहीं हो सकती उनका पॉजिटिव एक्सिस्टेंस तभी हो सकता है कि अगर समय है तो अंतरिक्ष और अंतरिक्ष है तो समय है दोनों निरपेक्ष रूप से नहीं रह सकते इसलिए जो कुछ भी निरपेक्ष नहीं है वो परम सत्य नहीं है जो एक किसी और पर आधारित है वो परम सत्य नहीं परम सत्य वो है जो ना तो समय के साथ बदले ना अंतरिक्ष के साथ बदले और जो किसी पर आधारित ना हो जो किसी और पर आधारित है हम कहें बड़ा है तो निश्चित छोटे पर आधारित है क्योंकि छोटा है इसलिए वो बड़ा है हम कहें हम छोटे हैं इसलिए क्योंकि कुछ बड़ा है इसलिए जितनी भी हमारी सापेक्षिक पहचान है वो काल और अंतरिक्ष इनसे संबंधित है इसलिए वो निरपेक्ष पहचान नहीं है तो हम कला के द्वारा करने की क्षमता सीमित हो जाती है हमारी विद्या के द्वारा जानने की क्षमता सीमित होती तो है राग के द्वारा हमारी तृप्ति सीमित हो जाती है जो पूर्ण तृप्त से अतृप्त बना दिए जाते हैं काल के द्वारा हम समय में बांध दिए जाते हैं और अंतिम है नियति नियति के द्वारा हम अंतरिक्ष में बांध दिए जाते हैं जो असीम था उसको एक छोटे से संसार में छोटे से सीमा में बांध दिया गया है वर्तमान में हम इस शरीर के अंदर बंधक इस शरीर से बाहर जाना संभव नहीं है जबकि परमेश्वर के लिए कहते हैं कि दौड़ दौड़ के कहीं भी जाओ वो पहले ही उपस्थित है जिसका हमने यहाँ पर अभी पढ़ा था उसको फिर से रिपीट करते हैं इस तरह से परमेश्वर को समझना उसे जानना और हम अध्यात्म का एक ही मतलब निकालते हैं कि जो जीव और शिव के बीच में जो दूरी है उसको दूर कर देना जो जीव है उसमें जो शिवत होता है उसको उजागर करना और उसके साथ में जीव और शिव के बीच का जो डिफरेंस है जो फर्क है जो दूरी है उसको दूर कर देना यानी हमारे भीतर के भीतर के भी भीतर जो चेतना है जो चैतन्यता है वही चैतन्यता इस ब्रह्मांड की जननी है क्रिएटर है क्रिएटर हैं हम क्रिएटेड नहीं हैं राधर हम क्रिएटर हैं ये चीज़ हम भूल जाते हैं और ये चीज़ भूलना ही माया है इसका स्मरण ही प्रतिभिज्ञा है प्रतिभिज्ञा माया से उल्टी होती है माया संसार में मोह पैदा करती है अधरापन पैदा करती है संसार की दिशा में दौड़ाती है और प्रतिभिज्ञा वापस हमको उल्टी दिशा में ले जाती है शिव ने संसार बनाने की क्रिया में अवरोहण किया था वो अपने सर्वोच्च स्थिति से नीचे उतरा था खुद की आंखों पर पट्टी बनवाई थी माया से खुद ने माया को बनाया और खुद उसके द्वारा अपने आप को अंधा किया ये ठीक खेल है जैसे हम कितने भी अच्छे दोस्त हों लेकिन अगर हम पत्ते खेलने बैठते हैं तो आपके पत्ते में नहीं देख सकता मेरे आपने देख सकते और तो तभी कुछ खेल में मजा आएगा सब खुले रखेंगे तो खेल में मज़ा नहीं आएगा इसलिए हम जब इस संसार के खेल के अंदर खिलौने बने हुए हैं ये हम शिवई ही हैं जो खिलौने बने हुए हैं सचमुच में हमारी जो वास्तविकता है वो खिलाड़ी की है खिलौने की नहीं है लेकिन हम खिलौने बने हुए हैं इस खिलौने के स्तर से खिलाड़ी के स्तर तक आना है शिवत्ता को पहचानना तो हमको कुछ कुछ वो विधि को स्वीकार करना पड़ेगा तो विज्ञान भैरव कहता है कि हमारे पास 112 ऐसी विधियां हैं जिनके द्वारा ये शिव और जीव का भेद समाप्त किया जा सकता इन विधियों में हर विधि करीब करीब दो दो लाइन की है पहले लाइन में आपको क्या करना है और दूसरी लाइन में लिखा क्या होगा बिल्कुल सिंपल से इससे ज्यादा कोई आसान काम ही नहीं हो सकता कि जब वो कहते हैं कि आज के समय में वो वर्तमान में अगर हम जो कहते हैं जिसको हम कलयुग बोलते हैं या वर्तमान कॉन्टेम्प्ररी टाइम है इसकी बात करें हम तो आज लंबी लंबी साधनाएं है, अप्रासंगिक हैं आप जंगल में जाके सोचो कि हम पचास साल तक साधना करेंगे तो प्रासंगिक नहीं है वो संभव भी नहीं है और जो करते हैं उनमें से ढोंगी होते हैं क्योंकि वो अपने हृदय से तो संसार से जुड़े हैं हृदय से वासना गई नहीं है हृदय से संसार के प्रति आसक्ति समाप्त हुई नहीं और हम अगर जंगल में जाते हैं तो भी हम गृहस्थ हैं और अगर आसक्ति हृदय से चली गई सत्य का प्रकाश हमारे हृदय में उपलब्ध होने लगा तो फिर हम अपना घर परिवार में रहकर भी संत हैं इसलिए संत तो बाहर से दिखाने का नहीं है न किसी तरह का आपका खाने पीने उड़ने बैठाने या आपके धर्म को पालन करने का कोई सीमा है इसमें कुछ भी नहीं आप किसी भी तरह का अपना धर्म पालन कर सकते घर में कुछ भी कर सकते हैं ये तो सिर्फ आपको आपकी विजन चेंज करना है आपका बोध प्राप्त करना है विजन चेंज करना है ये विजन वो मिलती है जिससे सारा ब्रह्मांड हमको अपना स्वयं का विकास प्रतीत होने लगता है कि पूरा ब्रह्मांड एक इकाई एक है इसमें दो कुछ भी नहीं जैसे अगर आप सांसारिक दृष्टि से देखें तो ये मेरा शरीर और मैं मेरा मन इसमें बुद्धि अहंकार मेरे आंख नाक कान हाथ तैर मुंह जो कुछ भी है वह एक इकाई एक यूनिट है और मेरी अवधारणा पूरी इस शैद के साथ में वैसे वैसे जैसे एक कार है उसके अंदर पहिया है ब्रेक है गियर है एक्सीटर है डिफरेंशियल है इन सब चीजों को मिला के एक कार बनी उनको सबको अलग अलग कर दो तो कार कहीं भी नहीं क्योंकि कार की अवधारणा उन सब की एक यूनिट की तरह उपयोग करने की ऐसे ही पूरा ब्रह्मांड इस समस्त अच्छा बुरा अपना पराया भविष्यभूत दूरपास इन सबको एक साथ लेकर ही एक ब्रह्मांड की अवधारणा है जिसमें भविष्य और भूत भी एक साथ लिए जाते हैं समय अंतरिक्ष और जो कुछ भी है जो तुम्हें पसंद है तुम्हें पसंद नहीं है वो सब कुछ भी एक यूनिट है और उसी यूनिट का नाम है शिव या चैतन्य या तुम उसको और कोई नाम दो जो आपको आपकी रुचि के अनुकूल लगे तो वही एक परम सत्य है जो एक यूनिट की तरह और इस यूनिट की तरह हम जब इस ब्रह्मांड को देख सकें और किसी भी यूनिट में कोई भी ज्यादा और कोई भी कम महत्वपूर्ण नहीं है जैसे कि पहिया अगर वो कीचड़ में से भी चलता है तो सीट से कम महत्वपूर्ण नहीं है जो चाहे वो कितनी भी सुंदर सीट बनी हो कार में लेकिन पहिया बराबर से महत्वपूर्ण है और खाली पहिया कैसी काम का नहीं अगर इंजन नहीं हो तो और खाली इंजन कैसी काम का नहीं अगर उसमें एक्सेलेटर नहीं हो तो यानी कुल मिला ये एक दूसरे के साथ तालमेल से यूनिशन में जब काम करते हैं तभी वो कार कहलाती है इसी तरीके से पूरा ब्रह्मांड में अच्छे बुरे अपने पराए सब मिलकर जब उस ब्रह्मांड को चलाते हैं तभी वो ब्रह्मांड कहलाता है। इसलिए उसके हम कलपुर्जे हैं वरन हम वो सब कुछ हैं जो एक ब्रह्मांड की आवश्यकता है ब्रह्मांड की अवधारणा जो है वो एक यूनिट की एक इकाई की इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसमें से निकाल के अलग किया जा सके क्योंकि निकाल के अलग करना इसलिए संभव नहीं है कि यह ब्रह्मांड एक ऐसा यूनिट है एक क्लोज सर्किट है इसके बाहर जाना संभव ही नहीं है क्योंकि इसके बाहर नाम की कोई चीज है ही नहीं जितना विकसित ब्रह्मांड है वो सब एक ही बिंदु से विकसित है और इसको विकास करने की जहां अवधारणा आरंभ हुई थी वहीं से समय शुरू हुआ और जब समय शुरू हुआ तो उस समय एक साक्षी चेतना जरूर थी क्योंकि कोई भी घटना अगर उसका कोई साक्षी नहीं है तो उस घटना के घटने की तस्दीक करने वाला अगर कोई नहीं है तो उसकी वास्तविकता संदेह में है क्योंकि अब जब कोई घटना घटती है और अगर उसका कोई न तो दर्शक है न श्रोता है न उसको कोई छूने वाला न देखने वाला तो फिर उस घटना के घटने का क्या मायना हम कहें कि जंगल के अंदर बहुत अच्छा संगीत बज रहा है पर यह बहुत अच्छा है शब्द भी कहाँ से आया आपको कैसे मालूम पड़ा कि बहुत अच्छा संगीत बज रहा है जब तक कि, कि किसी एक चैतन्य ने जाके उस संगीत का आनंद लिया कि नहीं इसलिए उस पहली घटना के ब्रह्मांड के बनने की पहली घटना का भी कोई ना कोई तो वास्तविक दर्शक था और वही दर्शक साक्षी चेतना कहलाती है या यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस सार्वभौम चेतना यहां आप उसको यहां परशु बोलते कुछ लोग उसको कृष्ण कॉन्शियस बोलते कुछ भी नाम दे दो अपने अपने धर्म के अनुकूल चाहो तो नाम दो चाहे धर्म से परे सार्वभौम चेतना बोलो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस बोलो लेकिन वो एक ही है इसलिए सब धर्मों के बीच में जो भिन्नता है वो आर्टिफिशियल है हमने जो भिन्न भिन्न धर्मों बना रखे हैं मानव मेड ह्यूमन मेड रिलीजियंस हैं जितने वो सारे धर्म एक सीमित दायरे में कार्य करते हैं ठीक है एक लोगों का समूह है जो समूह को आध्यात्म से परिचित करवाता है लेकिन जब तक उस आध्यात्म के परिचय पाने के बाद वो आदमी में इतनी हिम्मत जागृत नहीं होती कि वो समूह से बाहर कूद पड़े तब तक तो उसको वास्तव में अध्यात्म का अनुभव नहीं होता तभी उपनिषद कहते हैं कि नय आत्मा बलिने लभ्य थे नये वेशन लभ्य शेष आत्मा विवरणते तनुश्याम। इसका मतलब यह है कि जब तक आप में मॉरल करेज नहीं है जब तक आप में इतना ट्रेमेंडस करेज नहीं है कि आप अपनी बेड़ियों को तोड़ सको अपने संस्कारों के बाहर आ सको अपने आरंभिक शिक्षा को त्यागना नहीं है उससे आगे बढ़ना है जैसे आज एक कक्षा दो की पढ़ाई के बाद कक्षा तीन में जाता है तीन के बाद चार में जाता है स्कूल के बाद कॉलेज में जाता है बच्चा अगर वो कितना भी अच्छा कॉलेज हो कितनी भी अच्छी स्कूल हो कितने भी अच्छे टीचर्स हो, उसको उसको छोड़ के उसके आगे जाना चाहिए यही जीवन है हमने जीवन को नदी के बजाय तालाब बना दिया है हम मंदिर जाते तो जाते ही चले जाते हैं पूजा करते तो करते ही चले जाते हैं हमारा उसका कोई अंत नहीं क्योंकि उससे जो प्राप्त हुआ है जो हम उसे पाना चाहते हैं उस पाने के प्रति हमारी कोई रुचि रहनी चाहती हम उस क्रिया को ही सब कुछ समझ लेते हैं यही हमारी दुर्बलता है और इसी दुर्बलता की वजह से हम वो बलहीनता का परिचय देते हैं तभी कहते हैं वो यमराज नचिकेत को कि नय आत्मा बलहीन लगे थे तो हमको उस मॉरल करेज की जरूरत है जहां पर हम इन सब के पार देख सकें अपने पिछली धारणा पड़ी थी उसको हम रिपीट करते हैं कि व्यापक पर ये परमेश्वर के अभिलक्षण है कि जिसको हम परमेश्वर बोलते हैं या परशु बोलते हैं या चेतना बोलते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसके अभिलक्षण क्या है जिनके द्वारा हम उसको समझ सके तो शिव ने पार्वती को कही है सब 112 सौ बारह वो कहते हैं जो इन अभिलक्षणों पर ध्यान करेगा जो इन कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर ध्यान करेगा वो मुझ में समझ जाएगा इतनी सी बात छोटी सी किन किन कैरेक्टरिस्टिक्स पे किन किन गुणों की बात कर रहे हैं वो कहते हैं नित्य क्यों इटरनल है वो समय से बना हुआ है नित्य का मतलब होता है इटरनल या समय से परे इसलिए हम उसको महाकाल विक्रम अक्रम नामों से पुकारते हैं तो नित्यो विभू विभू का सिंपल मीनिंग है कण कण में विराजमान प्रेजेंट इन एवरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल छोटे से छोटे कण में भी जैसे हम उनको बोलते थे कण कण में भगवान तो कहने को हम कह देते हैं लेकिन हम क्या उस पर मनन करते हैं मेडिटेट करते हैं कि कण कण में भगवान एक कण को भी समझ के पकड़ के उसके ऊपर भगवान का चिंतन करते हैं क्या कि उसके अंदर अल्टीमेट कॉन्शियसनेस इसके अंदर है तो नित्यो विभू निराधारो है वो बेसलेस जिसका कोई बेस नहीं बेस का मतलब होता है आधार आधार का मतलब होता है सपोर्ट एने वो देट इज द वन हु सपोर्ट्स एवरीवन, वन दुनिया की हर वस्तु को वो सहारा देता है उसके लिए कोई सहारे की आवश्यकता नहीं उसको निराधार बोलते हैं, बोलता हम वो सबका आधार है जैसे एक चक्र के अंदर जो केंद्र है वह पूरे चक्र का आधार है आप केंद्र को पकड़ लो घूमते हुए चक्र में तो पूरा चक्र रुक जाएगा केंद्र को घुमा पूरा चक्र घूम जाओ लेकिन किसी और बिंदु पर यह स्वाभ स्वतंत्रता नहीं है केंद्र स्वयं बिना घूमे भी पूरे चक्र को घुमाता है केंद्र चूंकि जीरो डायमेंशन है इसलिए वो तो घूमता नहीं लेकिन पूरे चक्रों को घुमाता है वो अदृश्य है केंद्र शुद्ध केंद्र अदृश्य होता है क्योंकि उसमें जब डायमेंशन नहीं है तो आपको दिखेगा कैसे हमारी आंखें तो सिर्फ डायमेंशन को देखती है अंतरिक्ष को देखती है अंतरिक्ष से परे है इसलिए वो दिखाई दे नहीं सकते तो नित्य विभु निराधारो व्यापक प्रेजेंट एवरीवेयर अगर आप कहीं दौड़ के जाओ भगवान से दूर भाग जाता हूं मैं, तो भी वहां भगवान पहले खड़े मिलेंगे आपको तभी तो उपनिषद मेंधार और व्यापक अखिलाधिपह अखिलाधिपह का मतलब होता है कि इज द मास्टर ऑफ एवरीथिंग पूरा अखिल ब्रह्मांड है उसका वो इकलोता स्वामी है इकलोता मास्टर इकलौता मालिक तो शब्दांत यानी अगर आप सतत इस बात को ध्यान में रखो आप सतत ध्यान में रखने का मतलब फिर वही हमारी बात आ गई हमेशा हम लोग कहते हैं कि बी अवेयर हमेशा जागरूक रहो इस सत्य के प्रति जागरूकता सबसे बड़ी बात है सत्य को जानना एक बात और उस सत्य को मानना दूसरी बात है और सबसे बड़ी बात है सत्य के प्रति जागरूकता सत्य को जानना ब्रेन की बात है सत्य को, सत्य को मानना हृदय की बात है और उसके प्रति जागरूकता आपके अस्तित्व की बात है जिसको हम नाभि का स्तर बोलते हैं ना यह है सबसे पहले इंटेलेक्चुअल लेवल जब हम उसको जानते हैं यह है हमारा इमोशनल लेवल जब हम उसको मानते हैं और जब यह हमारा है अस्तित्वगर स्तर या नेवल स्तर या इंटरट्यू लेवल इस लेवल के ऊपर इस स्तर के ऊपर हम उसके अनुकूल जीवन करते हैं ना वो व्यक्ति जो इसको जानता भी है मानता भी है और उसके अनुकूल जीवन चर्चा करने के लिए वो जागरूक है तो वो व्यक्ति बोलेगा सोएगा या लड़ाई भी करेगा तो उससे अध्यात्म झलकेगा उसके लड़ाई में भी प्रेम बरसेगा उसकी उपस्थिति में भी अपने आप में एक आभा मंडल रहेगा, क्योंकि वो उस सब कुछ उसके अनुकूल होगा उसकी लड़ाई झगड़ा भी उसके अनुकूल होगा तभी वो क्या होता है कि वो का मतलब एक है कि सतत अगर आप उस बात को मानते हैं और जानते हैं तो आप उसके अनुकूल जीवपन यापन करें इन अकॉर्डेंस विथ दैट Knowledge. तो शब्दांतिक्षणों तो के, के अनुरूप आप हो जाएंगे। का होता है, कि आपने अपने जीवन का जो है वो पूरा कर लिया क्योंकि इसके बाद में आपके लिए और करना लायक कुछ भी नहीं देगा उपनिषद भी कहता है कि वो उसको जानने के बाद जानने को कुछ बाकी नहीं है उसको पाने के बाद पाने को कुछ बाकी नहीं है उस, उस तक पहुंच गए तो कहीं और जाने को बाकी वो अल्टीमेट अंतिम प्राप्तव्य है गंतव्य है दृष्टव्य है जो उसको जान लिया उसको देख लिया उसको समझ लिया उसका बहुत प्राप्त कर लिया तो दुनिया में ऐसा अब कुछ भी नहीं है जो आपके लिए जाना बाकी हो कि पाना बाकी हो कि जिस प्रश्न का जवाब पाना बाकी हो कि वो सब कुछ उसी में समाया है तो कृथार्थ यानी इन शब्दों के अर्थों के, के अनुरूप तुम कथार्थ हो जाओगे कृतार्थ होने का एक और मतलब है कि आप इन क्वालिटीज को अपनी चेतना में महसूस करोगे अतत्व इंद्रजाल इंद्रजाला बहुत सर्वस्थितम किम तत्व इंद्रजाल से इत्या क्षम रही अगली धारणा है वो ये कहती है कि ये जो हमको दृश्य संसार का दिख रहा है वो इंद्रजालवत इंद्रजालवत का मतलब होता है भ्रम पैदा करने वाला ब्रह्मात्मक है ना जादूगरी का हमने कभी स्टेज के ऊपर शो देखेंगे तो हम लगातार भ्रम में रहते हैं कि क्या हो रहा है जबकि सत्य उससे परे होता है तो शिव कहते हैं कि तुमको जो संसार दिखाई दे रहा है इंद्रजालवत भ्रम पैदा करने वाला है यह सत्य से परे है इंद्रजाल का मतलब यह नहीं है कि जो हमको ठोस सत्यता दिखाई रही है, है ही नहीं ये ठोस सत्यता जो है वो दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि ये सब कुछ शिव से ही निकला है और शिव ही है और कुछ भी नहीं है क्योंकि उसने अपने आप से तो ब्रह्मांड बनाया है कोई बाहर से थोड़े ठेकेदार को बुलाया था कि ब्रह्मांड को बनाओ वो तो अपने आप को उसने ब्रह्मांड के रूप में परिवर्तित किया है इसलिए स्वयं ही है ये सामने इसलिए हमको सामने शिव खड़ा है हमको दिखाई नहीं देता ये इंद्रजाल की पहली क्वालिटी और दूसरा जो दिखाई देता है वो यही नहीं हमको कहता ये तो दुश्मन है ये तो चोर है ये तो बदमाश है तो अपने वाले हैं पराए हैं ये सज्जन है ये विदेशी है ये स्वदेशी है हमको इन भिन्न भिन्न रूपों में सब कुछ जो दिखाई देते हैं ये आसक्य इसलिए जो सत्य है वो दिखाई नहीं देता सब कुछ है वो दिखाई नहीं देता और जो सब कुछ दिखाई देता है भिन्नता भरा है नहीं इसलिए इंद्रजाल अत अतम इंद्रजाल सर्व सर्वम अवस्थितम जो सब कुछ है उसमें जो अवस्थित है वो हमको नहीं दिखाई देता और जो दिखाई देता है वो इंद्रजाल की तरफ भ्रम पैदा करने वाला है और जो ये जान लेता है दृढ़ता से दृढ़ता से इस भावना पर अडिग हो जाता है छोटी सी धारणा है वो कहता है कि बस दृढ़ता से इस भावना पर अडिग हो जाओ कि जो कुछ दिख रहा है वो सत्य नहीं किसी ने तुमको गाली दी वो हमने क्रिएट करी दी उसने क्रिएट हमने करी क्योंकि खेत देता है जो हमने बोया संसार वो देता है आपको जो आपने सीडिंग करी अगर आपके घर में चोरी हुई तो चोर की सीडिंग आपने पास्ट टेंस में कहीं ना कहीं करी है भूतकाल में आपने कुछ ना कुछ किया है जिसकी वजह से परमेश्वर को चोर का रूप लेके आपके घर आना पड़ा आपके घर डाकर डाला चोरी हुई आपके घर इनकम टैक्स का छापा पड़ा ये सब चीज के पीछे आप कैसे तो मैं दुखी हूं परमेश्वर मुझे दुखी कर दिया परमेश्वर नहीं आता आपको दुखी करने कोई किसी को दुख सुख नहीं देता सचमुच में हमने जो सीड्स डाले वही आज राइप हुआ जो हमने बीज बोए वो आज परिपक्व है उसी तरह से दृढ़ भावना है अगर हमारी इस ब्रह्मांड को यूनिट की तरह देखते हैं और जो कुछ इसमें हो रहा है हम खुद खिलाड़ी हैं हम जो क्रिएट कर रहे हैं वो हम देख रहे हैं हम क्रिएटर हैं ये बात दृढ़ से जो जानता है छमा बजे यानी वो आनंद प्राप्त करता है आनंद मीन ब्लिस एक आनंद एक ऐसा शब्द है जिसका कोई विलोम नहीं है दुनिया में सुख का दुख है लेकिन आनंद का को, कोई विलोम नहीं क्योंकि आनंद को कोई न तो कम कर सकता है न छीन सकता है न हटा सकता है क्योंकि इसका विलोम ही नहीं आनंद के ऐसी ही क्षमता है कि जहां पर हम बाहरी परिस्थितियों से निरपेक्ष होकर अत्यधिक अंदर से नित नवीन आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। आनंद में एक और क्वालिटी होती है कि नित नवीन होता है आपको जो आनंद है उससे कभी बोर नहीं हो जाओगे आप क्या अरे आनंद बोर हो गया थोड़ी बहुत हमको तो तकलीफ चाहिए आनंद का नित नवीनता उसका सबसे बड़ा लक्षण है और उसका सबसे बड़ा सांसारिक उदाहरण है चतुर्दशी का चंद्र उसी की हम तुलना करते हैं नित नवीनता से क्योंकि चतुर्दशी के चंद्र में उत्साह है पूर्णता को की और अग्रसर होने का तो यही कारण है कि शिव ने भी संसार को बनाया यह संसार का खेल इसलिए कि वो पूर्ण था लेकिन वो अपूर्ण होकर फिर से पूर्णता की और अग्रसर होने का आनंद लेना चाहता था पूर्णता का आनंद अपने आप में परिपक्व है पूर्ण है लेकिन इससे एक विलक्षण आनंद है पूर्णता की और अग्रसर होने का जो शिव को भी प्राप्त नहीं था कैसे होगा वो पूर्ण था उसको अपूर्ण होकर फिर से पूर्णता की प्राप्ति की आनंद की इच्छा हुई इसलिए उसने संसार बनाया कई प्रश्न पूछते हैं कि भाई संसार आखिर बनाए क्यों जो खेल है तो संसार बनाए क्यों तो संसार बनाने के पीछे एक ही तार्किक कारण दिखता है कि वो उस अपूर्णता को स्वीकार की और फिर पूर्णता के और अग्रसर होने का जो आनंद प्राप्त करना था उस विलक्षण आनंद के लिए उसने संसार का जन्म दिया क्योंकि वो जो ब्लिस, जो ब्लिस आनंद था उसमें तो वो सदा से ही अवस्थित था उसी में सेटल्ड था फिर उसको क्या जरूरत थी संसार को बनाने की आत्मनोन निर्विरोकार इस पर फिर अगली धारणा है तो आत्मनोनिर्विकारस्या अब इसके ऊपर ध्यान देता है साधक कि मेरे भीतर जो मेरी चेतना है जो मेरा मन भी चलाती है मेरी बुद्धि भी चलाती है मेरा अहंकार भी चलाती है मेरी सांस भी चलाती है, मेरा प्राण का भी प्राण है उस प्राण को भी वो चेतन करती है प्राण भी उसी की वजह से चलता है मेरा शरीर भी उससे चलता है उस केंद्र का नाम है आत्मा वही चैतन्य है तो वो जब ध्यान करता है कि आत्मनिर्विकार से इसमें विकार नहीं आ सकता क्यों नहीं आ सकता विकार अपने आप में टाइम और स्पेस से बंधा हुआ है अंतरिक्ष और समय से बंधा हुआ है जैसे विकार का मतलब होता है विकार किस किस चीज में आ सकता है आकार में विकार आ सकता है समय में विकार आ सकता है उसने तो जल्दी आने का बोला था बहुत देर लगा दी ये समय में विकार आ गया शरीर में विकार आ सकता है लेकिन हम हमारे अस्तित्व के बीच में अस्तित्व का केंद्र है जो केंद्र कभी विकृत नहीं होता न समय से विकृत होता है न वो किसी अंतरिक्ष से विकृत होता है न किसी प्रयास के द्वारा विकृत किया जा सकता है यानी वो विकृति से परे है इसलिए उसको हम बोलते हैं निर्विकार समय उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते तभी उपनिषद कहते हैं कि ये ना तो इसको छेदा जा सकता है ना काटा जा सकता ना जलाया जा सकता है न इसको गीला किया जा सकता न इसका अवशोषण किया जा सकता है यानी इन सब भौतिक गुणों से वो परे है और यही कारण है कि वो अमर है इटरनल है अमर का मतलब इटरनल जो समय से पैदा हुआ है वो समय में खत्म होता है जो समय से परे है वो समय उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता तो इसलिए वो इस पर हम ध्यान करें कि निर्विकार आत्मा निर्विकार है क्वानमच क्वाकिया फिर ज्ञान और क्रिया क्या है अब यहां ज्ञान और क्रिया के बारे में थोड़ा सा संशय नहीं हो इसलिए समझ लेते हैं कि शिव संसार बनाता है यह उसकी क्रिया शक्ति। वो संसार को बनाकर स्वयं उसका आनंद लेता है उसकी ज्ञान शक्ति लेकिन ये शक्तियां हैं ये क्रियाएं नहीं है यहां पर हम जिसकी बात कर रहे हैं वो सीमित व्यक्ति की इंपेरिकल इंडिविजुअल जिसको हम व्यष्टि बोलते हैं उस व्यक्ति की या व्यि की क्रियाएं और ज्ञान आत्मा में कैसे आरोपित की जा सकती जैसे मेरे को मैं ज्ञानी हूं मैं बहुत ज्यादा पढ़ लिख लिया तो ये मेरे आत्मा का अभिलक्षण नहीं है ये कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे आत्मा की नहीं है मैं अज्ञानी हूं अनपढ़ हूं यह भी मेरी आत्मा से कोई संबंध नहीं रखता मैं पागल हो गया तो भी आत्मा का इससे कोई लेना देना नहीं क्योंकि आत्मा इसमें निर्विकार है इसके अंदर कोई विकृति पैदा हो ही नहीं सकती वो सब में एक जैसी है बाहर का आवरण है वो विकृत हुआ है जैसे आपके कपड़े फट गए इसका यह मतलब नहीं कि आपको जो आता था भूल गए क्योंकि आपकी जो विकृति है वो आपके शरीर का विलक्षण है मन बुद्धि अहंकार का विलक्षण है लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपके आत्मा का नहीं है इसलिए को ज्ञानम आत्मनिर्विकारिया तो इसमें ज्ञान और क्रिया कहां से आ गए आ ही नहीं सकते आप कह नहीं सकते कि इसके अंदर ये ज्ञानी है अज्ञानी है इसके अंदर दूसरा इसका एक और थोड़ा सा इजोटेरिक मीनिंग है गुड़ मतलब है जिसका मतलब है जो संसार है पूरा संसार ये आपके ज्ञान से क्रिएटेड है आप जो कुछ देख रहे हो इनफैक्ट आप न्यूट्रल नहीं हो कि जो है हम देख रहे हैं मजबूर हैं हमको जो दिख रहा है वो देख रहे हैं क्यों क्योंकि आपने क्रिएट किया है वही आप देख रहे हो ये क्वांटम फिजिक्स भी ये बोलता है ये भौतिक शास्त्र की ब्रांच है जो एकदम अध्यात्म के करीब है क्वांटम होती जो आपको स्पष्ट बताती है कि चैतन्य तत्व ही क्रिएट करता है और वही वो देखता है कई क्रियाएं ऐसी होती ऑब्जर्व करते हुए रुक जाते हैं और भौतिक प्रयोगों से भी सिद्ध हो चुकी है खाली कहने की या दफा जी की बात नहीं है लेकिन भौतिक प्रयोगों से सिद्ध हो चुकी है कि ऑब्जर्वर इज मोर इंपॉर्टेंट देन ऑब्जर्वेशन जो संसार में दिखाई देता है वो महत्वपूर्ण नहीं है लेस इंपॉर्टेंट है ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखने वाला जो दृष्टा है वो महत्वपूर्ण है तो कम महत्व जब संसार का प्रलय होता है तो कम महत्वपूर्ण चीज पहले ज्यादा महत्वपूर्ण में विलीन हो जाती है, इसलिए उस चेतना के अंदर उस केंद्र के अंदर सब कुछ विलीन हो जाता है और वो शून्य आयाम हो जाता है और वहीं से उस शून्य आयाम से भी फिर सारे आयाम फिर से बाहर निकलते और इसी क्रिया के लिए भैरव शब्द आया है जो अभी हमने यहां पढ़ा था भया सर्वम रवयती सर्वदो व्यापकों अखिले यानी भैरो शब्द जो है इसका मीनिंग है इसका मतलब है भय से मतलब होता है प्रकाश प्रकाश का मतलब होता है प्रकाशित होना यानी अस्तित्व में आना और इसका मतलब होता है इसकी संस्कृत की रूट पे जाए तो इसका ख लेगा भरण करना भ का मतलब होता है भरण करना पोषण करना या किसी को सपोर्ट करना तो वो एक आधार है जिस पर फिर होल यूनिवर्स सपोर्टेड पूरा ब्रह्मांड उसके ऊपर आधारित है और वो उसको सपोर्ट कर रहा है उसका भरण पोषण कर रहा है इसलिए वह भ और पूरे ब्रह्मांड को वो प्रकाशित कर रहा है प्रकाशित कर रहा है मतलब अस्तित्व ला रहा है इसलिए वह भ है भ स्वरूप है और र का मतलब होता है रवण जो रूट है उसका मतलब था रवण रवण का मतलब था वापस अपने में समेट लेना जो मैंने दुकान लगाई थी वो वापस संध्या को अपन ने वापस समेट के वापस ताला लगा दिया तो उसी तरीके से वो इस ब्रह्मांड को क्रिएट करता है सपोर्ट करता है उसका आधार बनता है और उसके बाद में वापस अपने अपने ही अस्तित्व में उस पूरे ब्रह्मांड को समेट लेता है तो यह हो गया रवण और तीसरा है वह वह का मतलब होता है वमन एक्सप्रेशन यानी वो अपने अस्तित्व से पुनः उस ब्रह्मांड का निर्माण कर लेता है फिर से उस ब्रह्मांड को बना लेता है ये एक प्रकार का खेल करने में वो सक्षम है इसलिए उसको भैरव बोलते हैं और जब भैरव के केंद्र और आपके केंद्र में कोई फर्क नहीं होता आपके आत्मा के स्वरूप को आप भैरव समझने लगते तो आप स्वयं भैरव बन जाते आप भैरव भाव में रम जाते हो जब उस समय विचारहीन समयहीनता का भाव अंतरिक्ष हिंता का भाव यह आपके हृदय के अंदर अवतरित होता है जब उस आनंद की तुलना आप संसार के किसी भी आनंद से करोड़ों गुना ज्यादा है और वह आनंद जब आप क्षणभर भी अंग महसूस कर लेते हैं तो हमारे करोड़ों जन्मों के पाप पुण्य सब समाप्त हो जाते हैं क्योंकि सारे पाप पुण्य हमारे शरीर शरीर के भीतर हमारा अंतर्मन बुद्धि अहंकार एक साधन चतुष्ट है जिसके द्वारा शंकराचार्य ने बताया था कि कैसे उसको हम तक पहुंचे उस पर कभी फिर चर्चा करेंगे तो ये जो हमारा अंतरकरण है हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो उस समस्त को लेके शरीरों से शरीरों में चला जाता है लेकिन जब हम इस सत्य को जानते हैं तो समस्त सब कुछ छूट जाता है वो आपका सूक्ष्म शरीर आपका साथ छोड़ देता, है आपकी जो हार्ड डिस्क फॉर्मेट हो जाती है उसके बाद में वो कोई डाटा केरी फॉरवर्ड नहीं होता जब आपके पास कोई डाटा नहीं है तो प्रारब्ध नाम की कोई चीज नहीं हो सकती प्रारब्ध तब तक है जब तक कि आपके बीज हैं संसार में अगर एक भी बीज गेहूं का नहीं होगा तो गेहूं लाओगे कहां से समस्त बीज जब नष्ट हो जाते हैं कर्मों के अच्छे या बुरे दोनों कर्मों के इसलिए कहते हैं कि पुण्य भी पाप है और पाप भी पुण्य है सब एक दूसरे से मिले हैं पाप और पुण्य के बीच में एक प्रेम का रास्ता है जो परमेश्वर तक जाता है पाप भी धरती पर लाता है पुण्य भी धरती पर लाता है इन दोनों के बीच जब समाप्त हो जाते हैं जब भैरव भाव हृदय में प्रकट हो तो ये इति भैरव शब्द से इस भैरव शब्द का अगर आप संतोच्चारणाचि जब वो सतत उच्चारण करता है उच्चारण से मतलब रटने से नहीं है इसके मर्म को हृदय में अंगीकृत करने से है अगर हम उस बात को हृदय वही बात हमारी नाभिक स्तर की कि वहां हम जब अवेयर रहते हैं उसके बारे में जागृत रहते हैं तो वो स्वयं शिव हो जाता है संतोच्चारणा शिव वो उस समय शिव हो जाता है अब आज की अगली धारणा न में बंधो न में बंधो न मोक्षों में भीत विदिशिका, मैं न तो बंधन में हूं मैं न तो बंधन में हूं न मेरे लिए कोई मोक्ष है न मैं बंधो न मोक्षो में भीतिका प्रतिबिंब में प्रति दम बुद्धे जले जलेश विवस्वात जलेश विवस्वत है सूर्य भगवान जलेश विवो विव स्वतः है न जैसे कि जल में सूर्य का अक्ष दिखाई देता है प्रतिबिंब दिखाई देता है ऐसे ही बुद्धि में मेरा प्रतिबिंब दिखाई देता जब मेरी बुद्धि मन शुद्ध है शांत है विचारहीन है जिसको हम सामान्य भाषा में ध्यान है मेडिटेशन बोलते हैं जब मन मेरा शांत है बुद्धि विचारहीन है ये मेडिटेशन के लिए हाथ पैर ऊंचे खींचे करके बैठना जरूरी नहीं है यह आपका मेडिटेशन आप काम धाम करते सोते जाते उठते नहाते धोते हर जगह कर सकते क्योंकि आपके विजन का महत्व है इस बात का कोई महत्व कि आप कैसे बैठे हो आसन पे बैठे हो या कुर्सी पे बैठे हो या सो रहे हो तो ये प्रतिबिंब है जैसे कि सूर्य का प्रतिबिंब जल में होता है ऐसे ही मेरा आत्मा का प्रतिबिंब इस बुद्धि में दिखाई देता है और मैं चूंकि ये बुद्धि माया के क्षेत्र में है क्यों कि बुद्धि समय और अंतरिक्ष से विकृत होती है इसलिए मुझे मेरा प्रतिबिंब भी विकृत दिखाई देता है जैसे कि आपको आड़ा तिरछा कांच होगा तो आपकी प्रतिबिंब भी विकृत दिखाई देगी लेकिन अगर आप जागरूक हो तो समझ जाओगे ये मेरा अक्ष जरूर है लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं मैं जानता हूं ऐसा नहीं हूं मैं आड़ा तिरछा नहीं हूं इस तरह से वो जानता है कि प्रतिबिंब बुद्धे जलेश विवश होता तो न मैं बंधु कि मेरे को बंधन में प्रतीत होती है मेरी अपनी अक्ष मेरे को अपना प्रतिबिंब बंधन में प्रतीत होता है कि मैं बंधन में हूँ जब हम अपने बारे में चिंतन करते हैं तो सोचते हैं क्या करूँ मजबूर हूँ दीन हूँ गरीब हूँ बूढ़ा हूँ अशक्त हूँ असमर्थ हूँ इस तरीके की हमारी अक्षमताओं क्षमताओं के बारे में हम विमर्श करते रहते लेकिन एक योगी विमर्श करता है कि ना मैं बंधू मैं किसी बंधन में हूँ न मोक्ष हो मैं यानी मेरे लिए कोई मोक्ष नाम की कोई चीज़ है ही नहीं क्योंकि ये तो मेरे को बुद्धि में अपना प्रतिबिंब दिख रहा है सचमुच में तो मैं सदा नित्य स्वतंत्र हूं और मेरा मोक्ष स्वयं सिद्ध है मैं चैतन्य हूं और मेरे लिए मोक्ष कोई बाहर से आने वाली वस्तु या प्राप्तव्य नहीं है यह मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है जैसे किसी बूंद को कहीं पर भी डालो उसका जन्म अधिकार ही को समुद्र पर जाके मिलेगी आप करके देख लो प्रयोग कहीं भी बूंद डाल लो उसकी बूंद होगी तो भी वो कहीं न कहीं टक्कर खाते हुए अंत में किसी नदी में मिलके समुद्र में चली जाएगी यही हमारा जन्म से अधिकार है इसी को मंगल विधान कहते हैं कि हम जहाँ भी हैं जैसे भी हैं हमारा अपने ओरिजिन पर हमारे घर जाने पर कोई बंधन नहीं लगा सकता हमको वापस लौटने पर कोई रोक लगा सकता देरी इसी बात की है हमारे जब तक इस मेले में मन लगे रहे खेलते रहो जब मन भर जाए कि अब मेरे को घर की याद आ रही है आप स्वतंत्र हो तुरंत घर की ओर लौट सकते हो और घर के लौटने के लिए बहुत सारी राह क्यों क्योंकि बरसों बरस हम इस मेले में खेल रहे हैं घूम रहे हैं भूल गए हैं कि रास्ता कितर घर जाने का तो परशु हमको रास्ता बता रहे हैं कि बहुत रास्ते हैं आपको अपने घर लौटने के बस आपको अपनी सहमति देना है कि मैं घर जाना चाहता हूं और आपको घर जाने के रास्ते तैयार है आपके तो इस तरह से यह हमारी आज के लिए जो धारणाएं ली गई थी उसमें से धारणा है कि मैं न तो बंधन में हूं न मोक्ष में हूं क्यों कि मैं निर्विकार आत्मा हूं तो इस निर्विकार आत्मा में विकार कैसा न क्रिया का आ सकता है न कर्म का आ सकता है कि इसने पाप किया पुण्य किया हम गलत शब्द बोलते हैं ये पाप आत्मा है दुरात्मा है इस प्रकार के शब्द ही अपने आप में गलत है क्योंकि आत्मा में न तो पाप होता है न पुण्य होता है ना ज्ञान होता है ना ज्ञान होता है उसमें क्रिया भी उसको स्पर्श नहीं करती ज्ञान भी उसको स्पर्श नहीं करता जो बाहरी ज्ञान और बाहरी क्रियाएं जो हमारी इंद्रियों से प्राप्त होता है या हम इंद्रियों के द्वारा करते हैं कर्म इंद्रियों से कर्म उन सबका हमारी आत्मा से कुछ भी लेना देना नहीं है हमारी आत्मा पूर्णतः निर्विकार है इस चीज़ पर हम ध्यान करें उस चीज़ को हम सत्य की तरह जाने आरंभिक रूप से हम हो सकता है कि आंख मिचके ध्यान करें लेकिन उसको हम सत्य की तरह जानते हैं तो ना आंख मिचने की जरूरत है ना जागने की जरूरत है हम उसके अकॉर्डिंग उसके अनुकूल ही जीवन यापन करेंगे उस समय हमको किसी भी तरह का बंधन नहीं है कि आपको ऐसे बैठ के याद करना क्योंकि याद करना जैसे अगर मैं कहूं कि मैं पुरुष हूं तो मेरे को रोज याद करना पड़ता है क्या यह मेरा अंतर्निहित ज्ञान है जब ड्राइवर कार चलाता है तो कोई कहता है कि अच्छा मेरे को ब्रेक लगाना मेरे को दाहिने पैर को आप इससे दबाना है उसको यहां से हटाकर कर आप ब्रेक के ऊपर लगाना वो तो अपने आप होगा क्योंकि ये उसका अंतर्निहित ज्ञान है ऐसे ही जब वो ज्ञान अंतर्निहित होता है कि मैं निर्विकार आत्मा हूं और ये मेरा अब परम सत्य मेरे से कभी भी बिछोड़ नहीं सकता है इस ध्यान तो वो बात को फिर आपको बार बार दोहराने की जरूरत नहीं आप उसके अनुकूल ही व्यवहार करेंगे और ऐसा व्यक्ति संसार में योगी होगा बाहर से आपको कुछ भी दिखेगा साधारण कपड़े पहनेगा जींस पहन सकता है लुंगी पहन के घूम सकता है मंदिर हो सकता है कभी जाता ही नहीं हो हो सकता दो चार दिन नहाता ना हो लेकिन इससे उसका कुछ सरोकार नहीं है क्योंकि आत्मा निर्विकार है उसमें नहाने धोने खाने पीने मंदिर जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता और न न जाने से कोई फर्क पड़ता है इसलिए इसके हम कैरेक्टरिस्टिक जो गुण है अभिलक्षण है आत्मा के उस पर अगर हम गहराई से चिंतन करें तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त तो कर सकते हैं आज के